ओ भद्र कर्णे स्त्री भद्रं पश्ये पशेम क्षेत्र स्थिर सुनाशे ओ शांति शांति शांति आगे वैतथ्य प्रकम क्योंकि सप्तम मंत्र में अद्वैतम शब्द आया हुआ है और द्वारस मंत्र में भी अमात्र इत्यादि आया हुआ है तो उससे सिद्ध होना है द्वैत को मिथ्या किए जाने अद्वैत की सिद्धि हो नहीं सकती श्रुति से भी सिद्ध है श्रुति के कहे हुए नरोदत्त नहीं होगा राजा क्या के समान है श्रुति वाक्य जो होता है राजा के आदेश के समान है राजा जो आदेश दे वहां कोई कानून नहीं चल जो बोल दिया बोल दिया फिर भी युक्ति से भी सिद्ध किया जा सकता है द्वैत तो द्वैत मिथ्या करने के लिए दृष्टांत देंगे क्या स्वप्न को यहां पर स्वप्न को दृष्ट स्वप्न दृश्य को दृष्टांत बनाकर जागृत द्वैत को मिथ्या घोषित करेंगे विशेष जोर लगेगा यहां द्वैत सिद्ध करने माने मान द्वैत्या सिद्ध करने में द्वैतवादी सत्यमान बैठे तो स्वप्न दृश्य को मिथ्या करके जाग्रत पदा, जागृत जागृ जाग्रत पदार्था मिथ्या ऐसे अनुमान देंगे जाग्रत जागृतकालीन जितने पदार्थ हैं मिथ्या हैं यु दृष्यत्वा ये दृश्यत्व तथम मिथ्यात्म यथा स्वप्न स्वप्न को दृष्टांत देंगे पूर्वाजी कहेगा महाराज जो दृष्टांत आप देते हो जाग्रत को मिथ्या करने के लिए स्वप्न दृष्टांत दे देते हो स्वप्न भी सत्य है ऐसा बोले तो क्या युक्ति देना पड़ेगा वहां को पहले मिथ्या सिद्ध करना पड़ेगा इसलिए स्वप्न को ही पहले मिथ्या घोषित करने के लिए यहाँ प्रकरण आरंभ करते हैं स्वप्नों को मिथ्या घोषित करने पर बोलने मात्र से नहीं होगा क्यों जागृत को मिथ्या सिद्ध करना है स्वप्नों को दृष्टांत बनाकर जैसे स्वप्न है मिथ्या है झूठा है उसी प्रकार जागृत भी झूठा है ये कहना है तो दृष्टांत अगर सत्य हो तो उस, उसके द्वारा मिथ्या नहीं हो सकता इसलिए पहले दृष्टान्त को सिद्ध करेंगे मिथ्या है समझाएंगे पूर्ववादी को समझ समझाएंगे स्वप्न चिंता है तब अनुमान देंगे आप जागृत की वस्तु मिथ्या है क्यों दृश्य होने से स्वप्न में दृश्यत्व तो है मिथ्यात्व तो भी सिद्ध करेंगे तो पहले स्वप्न मिथ्या सिद्ध करेंगे दृष्टान्त देना है स्वप्न को जागृत को मिथ्या करने के लिए स्वप्न को दृष्टांत बनाना हैं यही कहा विद्युत और द्वैत मिथ्या किए बिना अद्वैत की पुष्टि ने अवसर की युक्ति से तो श्रुति से है अद्वैतम बोल दिया और तो द्वैत को मिथ्या घोषित किए बिना अद्वैत की सिद्धि कैसी होगी युक्ति से युक्ति भी काम करती है श्रुति की अनुग्राहक युक्ति देकूल तर्क अनुकूल तर्क श्रुति से रह तर्को समूयताम उपदेश पंचरत्न में शौंद्राचार्यता है शुष्क तर्क से तो विराम ले तर्क नहीं करना चाहिए तर्क करना चाहिए को पहले ला करके तर्क के द्वारा उसकी पुष्टि कर सकते हैं नैयायिक लोग तार्किक है तर्क से अपनी बुद्धि पर उनको बहुत भरोसा है हमने जो कहा बिल्कुल सत्य है कोई काट नहीं सकता तो बुद्धिवादी है हम श्रुतिवादी है इतने अंदर है हम श्रुति जो बोलती है उसको उसके लिए कुछ तर्क देते हैं और वो तर्क से सिद्ध करने के बाद श्रुति भी ऐसा बोलती है करके बाद में श्रुति को दृष्टांतिक रूप देते हैं ऐसा ही है, इसलिए उनको अर्धनास्तिक कहा जाता है नैयाई को पूरा आस्तिक नहीं मानते अर्धनास्तिक आधा मानते हैं आधा है, नहीं मानते श्रुति को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है नास्तिक वो वेद ना, निंदक है वेद निंदको नास्तिक मानते पूरा तो नहीं है मानता है किन्तु पहले अपने बुद्धि से सिद्ध करेगा उसके पश्चात श्रुति भी कहती है करके बोले ठीक है देखे ओ, आगम प्राधान्य न अद्वैतम प्रतिपादयता तत्प्रत्यनेक द्वैत मिथ्यात्म तो, अर्थात तो उत्तम देखा आगम प्रकरण में कहा अर्थ से कह दिया क्या कहा आगम प्राधान्य न श्रुति की प्राधान्य दे करके पहले व्याख्या की आगम आगम बने श्रुति आगम प्राधान्य ना अद्वैतम तर्क भी यद्य बीच बीच में तर्क दिया, दिया। कि वहां प्रधानता श्रुति की रही आगम प्राधान्य ना अद्वैतम प्रतिपादय था अद्वैत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे गौरपादाचारी प्रतिपादन करने वाले के द्वारा तत्प्रति अनेक उसके जो शत्रु बने हैं प्रतिपक्ष बने हुए हैं द्वैतवादी द्वैत अद्वैत का प्रतिपक्षी कौन होगा द्वैत होगा जब तक द्वैत जीवित रहेगा अद्वैत की स्थिति नहीं हो सकती है प्रतिपक्षी है उसका मिथ्यात्वम अर्थात क्योंकि अद्वैत का प्रतिपादन जब कर दिया तो फिर द्वैत मिथ्या है यह अर्थ से कहा द्वैत मिथ्या है शब्द से नहीं कहा किंतु अर्थ से आ गया जब अद्वैत करके स्मृति में कह दिया तो द्वैत मिथ्या है अर्थ से सिद्ध हो गया यह कहा एक और दो की टिप्पणी कहते आगम प्राधान्य प्रधानतया आगम प्रमाण उपादाय आगम प्रमाण को प्राधान्य लेकर के अद्वैत कहा और अर्थ से द्वैत को मिथ्या घोषित कर दिया शब्द से नहीं कहा अर्थ से कहा आर्थिक है द्वैत मिथ्या पूर्व प्रकरण अर्थात अद्वैत प्रतिपादन अनुसार उपत्या अर्थ से कैसे आया अगर द्वैत सिद्ध हो तो अद्वैत के प्रतिपादन हो नहीं सके द्वैत मिथ्या हुए बिना अद्वैत होना संभव नहीं, अद्वैत कहुति ने तो इसके मतलब तो इत्यादि, ये पुर की चर्चा अच्छा, अब कहना चाहते हैं प्राधान्य तिथ्यापत्ति्य प्रतिपत्ति सुशकमित प्रकृवावत आद दृष्ट्य सह कहते हैं अब इधानी में अब क्या चाहते हैं पूर्व में अद्वैत के प्रतिपादन करते हुए प्राधान्य दे करके द्वैत को अर्थ से मिथ्या कह दिया द्वैत मिथ्या हुए बिना अद्वैत की स्थिति नहीं हो पाती द्वैत अर्थ से मिथ्या है अब में अब क्या ये द्वितीय प्रकरण क्या चाहते हैं आप तन मिथ्यात्म मैंने द्वैत मिथ्यात्म द्वैत में मिथ्यात्व है झूठा है दिखता है वास्तव में नहीं हैत्व उपपत्ति प्राधान्य ना युक्ति प्रधान के माध्यम से भी वहां तो स्त्रुति प्रधान के माध्यम से द्वैत मिथ्या कहा ना जा सकता है सिद्ध किया जा सकता है द्वैत द्वैत को मिथ्या घोषित किया जा सकता युक्ति के बल पर भी किया जा सकता है ठीक है यदि दर्शक ये दिखाने के लिए प्रकरणांतरम अवर दूसरा प्रकरण मान अब तथ्य प्रकरण अवतरण देते हुए आदो दृष्टान्त सिद्ध करते हैं पहले दृष्टांत की सिद्धि क्योंकि युक्ति से सिद्ध करना तो अनुमान से सिद्ध करना है जगत मिथ्या है अनुमान से सिद्ध करना है जागृत जगत मिथ्या है तो स्वप्न जगत को दृष्टांत देना पड़ेगा यह एक अलग दृष्टांत सिद्धि के लिए तस्मिन वृद्ध सम्मति में उसने जो पूर्व जो वृद्ध ज्ञान वृद्ध युक्ति कुशल है उनकी सम्मति देते हैं सम्मति देते हैं क्या देते हैं मान वृद्ध लोग ऐसा कहते हैं मान ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध नहीं ज्ञान वृद्ध बड़े बड़े ज्ञानी हैं विवेकी हैं ज्वेत विद्या क्या मानते हैं ये कहना चाहते हैं कार्य का है वही तथ्यम सर्वभा स्वप्न आहुर्मनीषिण अंतस्थान तो भावना हेतु वैतथ्यम स्वप्न आहुर्मनीषिण अंतस्थना स्वनेना मनीषिण वैतथ्यम आहु स्वप्ने सप्त याय आयाद शुकोपर स्वप्न अवस्था में स्वप्न काल में संपूर्ण पदार्थ वस्तु जितने भी है भावान पदार्थान पदस्य अर्थ पदार्थ जितने शब्द के अर्थ होते हैं पदार्थ बोलते हैं उनको। जितने भी जगत है स्वप्न जगत जितने भी है वही तथ्यम भी तथा मान झूठा मनीषण आहू झूठे हैं कहते हैं स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ते झूठे हैं है। ऐसा कहते हैं झूठे हैं ऐसा मनीषिहा मनेश मनीषी लोग विवेकी हैं युक्ति कुशल लोग ऐसा कहते हैं स्वप्न के वस्तु जितने भी है सब मिथ्या है झूठा है ऐसा कहते हैं क्या हेतु तर्क क्या देते हैं उसमें झूठा ये तो प्रतिज्ञा होगा झूठा है क्या नेतु तो देना पड़ेगा अंतस्थान भावान संप्र तक हेतु ये दो हेतु देते हैं एक तो भीतर नाड़ी के भीतर स्वप्न होता है माने हमारा जो मन है ये स्वप्न अवस्था में हिता नाम के नाड़ी के भीतर होता है तो अंतस्थत्व हेतु भीतर में स्वप्न देखना भीतर होता है भीतर देखना होता है स्वप्न दृष्टा भी वहीं पड़ा हुआ होता है जागृत अवस्था में दायन में विशेष रूप से रहता है आत्मा और स्वप्न अवस्था में कंठदेश मानी हिता नाम के नाड़ी में होता है और सुसुप्त में हृदय में होता है पूरी तत्व विशेष तो अंतस्थानत्व एक हेतु है अंतस्थानत्व हेतु भीतर है शरीर के भीतर में स्वप्न देखना होता है स्वप्न में क्या दिखाई पड़ता है बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े सागर दिखाई पड़ते हैं इतने छोटी सी नाड़ी के भीतर इतने बड़े पर्वत सागर सत्य पहाड़ होना संभव नहीं है कई किलोमीटर का पहाड़ दिखाई पड़ता है और समुद्र का कोई अता पता नहीं ऐसे समुद्र दिखाई पड़ता है इतनी बड़ी धरती दिखाई पड़ती है तो इतने छोटी नाड़ी के भीतर संभव क्या स्वप्न होता है नाड़ी के भीतर होना संभव है अंतस्थान मिथ्या अंतस्थान होने से मिथ्या है, है। स्वप्न के पदार्थ छोटे से स्थान में एक भीतर है शरीर के भीतर होता है दूसरी बात समृतना संकुचित है स्थान संकुचित है अच्छा है शरीर आदि के घेरे में पड़ा हुआ है वहां इतना बड़ा पहाड़ आदि संभव नहीं यही है इसलिए है कहा भावाराम होने होने से होने से और समृतवत् अच्छा इतने बड़े पहाड़ इतने बड़ा समुद्र दर्शन सत्य समुद्र का दर्शन हो नहीं सकता सत्य पहाड़ का दर्शन हो नहीं सकता और भी देंगे स्वप्नों को झूठा करने के लिए इतना समय भी नहीं होता हमारे पास उत्तरकाशी में शाम को खाते के सोए हुए होते हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे बम्बई मकाश आदि पहुंचे हुए होते हैं वहां का दृश्य दिखता है वहां का दृश्य दिखेगा जो जागृत में चल के जाना हो तो तीन महीना चार महीना लगने की जगह है वहां पर एक क्षण में कैसे पहुंच गया पता नहीं पहुंचा हुआ अपने को पाते हैं वहां, वहां का दृश्य देखते हैं तो वहां गए दिखाई पड़ता है और फिर जगते हैं हम उस देश में नहीं मिलते हैं जहां पहुंचे थे अभी बात हो रही थी मुंबई में किसी के साथ बात हो रही थी जब जगते हैं उत्तरकाशी में जगते हैं ये भी इतना हमारे पास समय भी नहीं वहां जाकर के आने का समय भी फुर्सत भी नहीं हमारे पास इसलिए भी उस स्वप्न में जो दिखाई पड़ता है वो मिथ्या है न होता हुआ दिख रहा हो वास्तव में नहीं है वास्तव में हो यहां के व्यक्ति को जितने दूर देश पहुंचना कभी कभी हम विदेश भी पहुंचे हुए होते हैं स्वप्न में अमेरिका आदि जो भी हो, पहुंचे होंगे ऐसे स्थिति पहुंच जाते हैं अगर जागृत में हो तो न जाने कितने दिन लगना होगा वहां जाके आने में किंतु वहां पर गए और जब जगते हैं उस स्थान पर नहीं पाते हैं अपने को जहां देख रहे थे अभी अभी जहां बैठ के चाय पी रहे थे बात कर रहे थे विदेश में बात कर रहे थे किंतु जगते हैं तो वहां नहीं पाते अपने कहाँ उत्तरकाशी में पाते इस ये भी एक तर्क है समय की भी अभाव है इतना समय नहीं है एक तो देश शरीर के भीतर है और दूसरे बाहर जाके देखना भी संभव नहीं है इसलिए वो पदार्थ केवल कल्पना मात्र है गीतर दिख रहे मिथ्या है स्वप्न की वस्तु मिथ्या है ये सिद्ध करना ये कहना चाहते है टीका में कहते हैं न केवलम आप स्वप्न मिथ्यात्म किन्तु युक्ति आप तो पुरुष ने कह दिया इसलिए स्वप्नों को मिथ्या मान लेना शिष्टाचार प्रमाण शिष्ट पुरुष ने जो कह दिया आप आपता तो उक्ति आप तो पुरुष के कथन। वृद्धों ने बोल दिया ज्ञानियों ने बोल दिया स्वप्न मिथ्या है ऐसे ही अंधविश्वास नहीं युक्ति से भी सिद्ध होता है कहते केवल आप ने बोल दिया स्वप्न मिथ्या है इसलिए हम मिथ्या माने युक्ति लगाकर जिद्था आप तो अपने बुद्धि से भी सिद्ध कर सकते हैं स्वप्न झूठा है क्यों उसी को दृष्टान्त बना करके जागृत को मिथ्या घोषित करना है इसलिए पहले दृष्टांत को मिथ्या करते हैं न केवलोक्ति तो प्रसाद पुरुष तो माने कथन आप, तो माने आप तो के कारण से ही स्वप्न मिथ्या तुम स्वप्न मिथ्या में किन्तु तो? युक्ति तो अभी युक्ति से भी सिद्ध है क्या है अंतस्थान आप भीतर में है स्वप्न कहा दिखाई पड़ता भीतर पूर्वोत्तर प्रकरण और संबंध सिद्धिर्थम पूर्व प्रगण वृत्तम संक्षिप्त आगे का भाष्य में कहना चाहते हैं पूर्व प्रकरण आगम प्रकरण है उत्तर प्रकरण वैतथ्य प्रकरण है ये दोनों का संगति बताना चाहते हैं पूर्वोत्तर प्रकरण ओर सम्बन्ध सिद्ध संबंध में आगम प्रकरण के बाद इसको क्यों दिया जा रहा है वैतथ्य प्रकरण को संबंध सिद्धि के लिए पूर्व परगणे वृत्तम संक्षिप्त अनुवाद पूर्व परगण में जो कुछ कहा उसको संक्षेप में अनुवाद करेंगे आगम प्रकरण में जो कुछ कहा संक्षेप में उसको यह कहेंगे ज्ञाते आगम प्रकरण का सारा सार यही था ज्ञाते द्वैतम नारिका में कहा विकल्पो विनिवर्ते कल यदि तो के न उपदेशादादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते ऐसा कारि में कहा था ये जो तो गुरु शिष्यादि भाव जितने भी हैं सब मिथ्या ऐसा कहा था गुरु शिष्य आदि अज्ञान अवस्था में है ज्ञान अवस्था में न गुरु है न शिष्य तो तो है विकल्पोनिवर्तवृत्त होता कल्पितो यह देखिए किसी हेतु के द्वारा होता निवृत्ति होती किन्तु उपदेशात एम बाध ये तो उपदेश को उद्देश्य करके कहा है क्यों शिष्य ने अपने अज्ञानी मान दिया है तो उसको उपदेश चाहिए तो एक गुरु की कल्पना करेगा और गुरु उपदेश दे रहे हैं ऐसा कल्पना करेगा फिर मुझे ज्ञान हो गया करके मुक्ति की कल्पना करेगा सारा कल्पना ही है वास्तव में ना निरोधो न चौपत्तिर न बद्धो साधग न मुख्य नई मुक्त ऐसा परमात्मा वास्तव में समझो तो यह बात ना प्रलय है ना लय है लय भी न निरोध है न तो उत्पत्ति जन्म भी नहीं मरण भी नहीं है न निरोधो न चौपत्तिर न बद्ध बंधन भी नहीं है न बना हुआ हूँ बना बंधन भी नहीं वास्तव में न बद्धो न साधक वास्तव में साधक भी नहीं है न ममुक्षु मुक्षक्षु भी नहीं है मुक्ता भी नहीं है वास्तविकता ही है परमार्थता वास्तविक दृष्टि तो यह माने मान के कार्य का अजातवाद की पोषक है अजातवाद सिद्ध करना है उसी के लिए भूमिका बना तो ज्ञाते द्वैतम न बीतते उक्तम ज्ञाते द्वैतम न ऐसे कार्य कारण कहा आगम प्रकरण निवर्ते यदि कैदिद उपदेशा अयम बारो ज्ञाते द्वैतम नीत आगम प्रकरण प्रश्न बोलकर आए अगर आत्मा का जानकारी होने पर द्वैत नहीं रहता एक कहा पूर्व प्रकरण का साराश इतना ही निभा ज्ञाते द्वैतम नीत्यते आत्मनि ज्ञाते द्वैतम नत्मा ज्ञाते सती द्वैतम नीत यही ज्ञान आत्मा का ज्ञान होने पर अपना स्वरूप की जानकारी होने पर द्वैत नहीं रहते यही सिद्ध होगा एक टिप्पणी तीन नंबर की ज्ञाते अवसर संगति प्रकार की संगति में एक संगति होती है अवसर संगति उपोदाट आदि छह प्रकार के संगति जो तो पूर्वापर के संगति लगाने लिये उसमें ये अवसर संगति अवसर आ गया द्वैत के मिथ्या सिद्ध करने का अवसर आ गया क्यों अद्वैत को जानने पर तो इतना ही रहेगा नहीं रहेगा मानी मिथ्या है इसलिए नहीं रहेगा तो अब सर संगत ये कहा एक सूचित कार्य